गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धम्मो धम्मतनों से संकलित प्रवचन नंबर सतर भाग तीन मोटे सूत की चादर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 और चादर ऐसी है कि किसी की भी आंख में गड़ सकती है और किसी ने देख ही लो बहन को लाते हुए और कोई इसी प्रतीक्षा में बैठा हो तो रात भय के कारण दो चार बार तो उठ उठ के अंधेरे में टटोल कर उन्होंने देख लिया कि चादर अपनी जगह है या नहीं नींद में सुंदर वस्त्र के संबंध में तरह तरह के स्वप्न भी चलते रहे कब सुबह हो और कब पहनू ऐसी वासना पास पास मंडराती रही संयोग की बात की उसी रात तिस् का देहांत हो गए वह चीवर के प्रति इतनी अति बलवती तृष्णा थी उनकी उस चादर चीवर के प्रति कि तिस् मरकर चिलर हो गए और उसी चीवर में समा गए मरते ही चिलर हो गए और चीवर में जा बैठे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 भगवान के अतिरिक्त कोई और तो उस चीलर की आवाज सुन ना सका भगवान ने उसकी आवाज सुनी हंसे और उन्होंने आनंद से कहा आनंद उन भिक्षुओं से कह दो कि तिस की चीवर को अभी वहीं के वहीं रख दे सातवें दिन बाद वो चीलर मर गया चीलर की उम्र कितनी जब तिससे ही मर गए तो चीलर की कितनी उम्र चीलर कितनी देर जिएगा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 चिंता समझ और ना समझी से संबंधित है अब ये आदमी भिक्षु हो गया सब छोड़ दिया मगर भीतरी वासना बदली नहीं है वही का वही कभी हो सकता था रास्ते पर अकड़ के चलता रहा हो अब भी वही अकड़ कायम है छिप गई है रस्सी से जल भी गई हो तो भी उसकी अकड़न नहीं गई है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 तुमने कहानियां सुनी है वो कहानियां एकदम व्यर्थ नहीं है बड़ी प्रतीकात्मक है कि कोई आदमी मर जाता है वो सांप होके अपने गढ़ाए हुए धन पे बैठ जाता है वो जिंदगी भर धन की ही बात सोचता रहा रात दिन एक ही फिक्र रही कि जहां धन गढ़ाया है कोई उसमें आना जाए मर के सांप हो गया है ऐसा हो या ना हो यह सवाल नहीं है मगर यह बात सूचक है तुम तो मर के वही हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन भर की वासना थी